मुस्कुराते रेडियो वन जीरो रेडियो मधुबन एट एक्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ अभी हमारे साथ विशेष मेहमान हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है सर जी नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं बढ़िया बढ़िया मेरा नाम है गौरव प्रतीक मैं झांसी का रहने वाला हूँ और काफ़ी वक्त से मुंबई रह रहा हूँ जी जी, जी। आ, मुंबई में मैं एक्टर पोइट एंड बिजनेसमैन सोशल वर्क पर काम कर रहा हूँ और अभी ग्लोबल सम में ट्वेंटी ट्वेंटी में मेरा आना हुआ तो, तो इसी बीच सबसे मुलाकात हो रही और काफ़ी अच्छा लग रहा है वो मैं चाहूँगा कि यहां आकर जो ग्लोबल सबमीट आपने अटेंड किया है इसमें जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई तो क्या एक्सपीरियंस रहा एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं तो ब्रह्म कुमारी इसके साथ काफ़ी वक्त से जुड़ा हूं तो यहां पे पहली बार आना हुआ हालांकि तो सीखने को काफ़ी मिला और यहाँ का डिसिप्लिन काफ़ी प्रभावित किया और लोगों ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार आना चाहिए यहाँ पे जी जी जी यूनिक जो मेडिटेशन का अनुभव है वो थोड़ा सा बताइए मेडिटेशन के लिए तो आ, मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन वो ये कि आप ट्राई करते रहिए आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आप फोकस होने लगेंगे और आ, मैं यहाँ से मतलब काफ़ी कुछ सीख के जा रहा हूँ और इसको अप्लाई भी करूँगा कि मेडिटेशन मैं रोज करूँगा और उससे कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं आप थोड़े से स्ट्रांग होते हो आप फोकस होते हो आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो जी जी जी एक जैसे कि झांसी से आप आए हैं झांसी और यहाँ दोनों के जो पर्यावरण है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे पर्यावरण तो देखा जाए तो ऑबियसली माउंट आबू में यहाँ पे हिल एरिया है और ग्रीनरी है प्रकृति के हम काफ़ी करीब हैं और जितने लोग आ रहे हैं सब पॉजिटिव वाइव्स के साथ आ रहे हैं और डेफिनेटली वातावरण में तो अंतर होगा जैसा वेदर होगा जिस तरह के आप कहते पेड़ लगाओ देश बचाओ तो यहाँ पे तो ऑल ऑल ऑलमोस्ट पेड़ों की और जंगल की पूरी खान है और इसके बीच आके हम मेडिटेट करते हैं तो अपने आप को तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है इस चीज़ से जी जी जी जी गौरव जी एक जैसे कि आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं और उनको ब्रेक देने के लिए सातविक विचार है उसको प्रचार करने के लिए आपका क्या विचार है जो आजकल चीज़ें चल रही हैं मैं तो ये कहूँगा कि अपनी दिनचर्या सुधारें अच्छा सबसे <laughs> इम्पोर्टेंट तो दिनचर्या है जो आजकल लोगों की खराब होती जा रही है <laughs> दिनचर्या में लाइक हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री में तो थोड़ा सा हो ही जाता है लाइक लेट उठना लेट सोना दिनचर्या लेट शुरू होती है लेकिन कोशिश करना चाहिए वक्त पे उठें वक्त पे खाएं जैसे यहाँ पर आठ बजे से सात बजे से लो खाना खाते हैं टाइम पे सुर जाते हैं सुबह उठ के फिर मुरली करते हैं और भी पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में तो इससे समाज को प्रेरणा लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल से जाने के बाद आप क्या नई नई चीज़ें शुरू कर लेते हैं मैं कोशिश करूँगा मेडिटेशन करना शुरू करूँ कंटिन्यू इसके बाद का यहां <laughs> खाने का टाइमिंग सुधारूँगा यहाँ पे खाने का टाइमिंग मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा मुझे तो खाने का टाइमिंग सुधारूँगा उठने की टाइमिंग सुधारूँगा और कोशिश करूँगा मुरली भी सुनूँ जिससे कुछ नई प्रेरणा मिले और जीवन का मार्ग और खुले मेरे सामने कि मुझे और अपनी ज़िंदगी में क्या करना है किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है जी जी जी शरीर के लिए अलग अलग प्रोटीन और अलग मिनरल्स मिलते हैं और लोग जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ की जो मांसाहार से लोग शाकाहार की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं और मतलब लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा जो लाइक हफ्ते में खाते थे लोगों ने कहा नहीं यार अभी कम कर दो तो ऑटोमेटिकली <laughs> लोगों में चेंजेस आ रहे हैं ये तो ये अच्छी चीज़ है और शाकाहार भी बहुत अच्छा होता है खाना चाहिए और अपने जो डाइट है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी शामिल करें और जितना एक्सरसाइज करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं वो रखना चाहिए जी जी हमारा ग्लोबल सबमिट का जो थीम है यूनिटी और ट्रस्ट इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे यूनिटी ट्रस्ट पे ये बोलना चाहूँगा कि जब हम मिलके रहते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट दिखाते हैं तभी देश आगे बढ़ता है और हमारा परिवार आगे बढ़ता है और हमारे लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए एक दूसरे पे ट्रस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी काम हो तो ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है तो कहीं ना कहीं शांति ये जो हमारा ब्रह्म कुमारी इसके जो लोग हैं और जो मैसेज है यही है कि हमें यूनिटी के साथ ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये पूरे विश्व को संदेश है इस जी जी, जी. चलिए गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको कि आप यहाँ से जाने के बाद अपना खाने का टाइम टेबल और वेजिटेरियन फूड और जो वैरायटी ऑफ फ़ूड है उसके बारे में आप चिंतन करेंगे और उसे अप्लाई करेंगे और वहाँ जाने के बाद रवा कुमारी इसका जो स्पीचबल लाइफस्टाइल है राजीव है उसके बारे में आप लोगों तो को बताएँगे जी बिल्कुल मैं ज़रूर बताऊंगा और मधुबनी रेडियोज़ के सभी दर्शकों को और जो श्रोता हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि सुनते रहिए मधुबनी एफएम एम वन ज़ीरो सेवन पॉइंट एट एफ बने रहिए ब्रह्म कुमारी के साथ और लेते रहिए अच्छे अच्छे ज्ञान और मैंने कविता लिखी थी तो मैंने अभी टेलीविजन टेली में भी सुनाई थी आ, आपको एक कविता सुना देता हूँ मैंने जो माँ के ऊपर लिखी थी मैंने माँ के ऊपर एक कविता लिखी थी चूँकि और माँ का, का काफी यहाँ दादी माँ और ये सब हैं तो माँ अपने बच्चे के लिए किस तरह से भाव प्रकट करती है मेरी आंखों के तारे मेरे राज दुलारे मेरी आंखों के तारे मेरे राज दुलारे जीवन के सहारे लगते हो प्यारे तेरी आखो में देखू मैं सपने सारे तू मेरे सहारे मैं तेरे सहारे मेरी हर दुआ में तू तू कामना में दिल के करीब मन के समीप न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे मोरे कु लगे तो है किसी की नजर लग जाए तो है मोरी उमर तेरी नजर से देखू मैं सपने सारे न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे ओ आखों के तारे राज दुलारे। क्या तो तो बात राजेट और सुविधा आपके माध्यम से जी जी जी बहुत सुनते सुन रहो तुमको निहारने को चाहता